ऋग्वेदीय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की चतुर्थ चतुर्थ चतुर्थ कारिका का चतुर्थ कंडिका का कंडिका विचार हम कर रहे हैं। कंडिका के मूल का विचार हम लोग कर चुके हैं इस कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है इस कंडिका का आरंभ हुआ ब्रह्मात्म एकत्व बोध के फल का निरूपण करने के लिए पहले ये जो ब्रह्मात्म एकत्व बोध और अमृतत्व की प्राप्ति इनका साध्य साधन भाव वेद ने बताया है इस साधन को अपना करके ब्रह्मात्म एकत्व बोध को कोई मुक्त हो गया हो अमृतत्व को प्राप्त किया हो ऐसा उदाहरण यदि वर्तमान में दिया जाएगा तो माना जाएगा कि यह अजमाया हुआ साधन है जिस साधन को पूर्ववर्ती और साधकों ने अपनाया है और फल पाया है साध्य को प्राप्त किया है तो वर्तमान साधक भी उस साधन के प्रति विश्वस्त हो जाते हैं इसी अभिप्राय से सैतेन प्रज्ञेन आत्मना इस वाक्यस्थ स शब्द से पूर्वाध्याय में ब्रह्मज्ञानी के रूप से उक्त जो ऋषि वामदेव जी है उनका परामर्श हुआ तो अकेले वामदेव ऋषि ही ब्रह्मज्ञान से अमृतत्व को प्राप्त कर चुके हैं ऐसी बात नहीं है इसलिए शब्द से वामदेव जी से अतिरिक्त भी अन्य जो पूरोवर्ती ब्रह्मज्ञ है उन्हें लिया जा सकता है इसलिए भाष्कर भगवान भाष्य में दो पक्ष बताएंगे स शब्द से ग्राह्य अर्थ के विषय में तो भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए श्रुति वाक्यम ये जो टीका में आया इसके बाद में टीका है तत्र प्रकृतानाम अपि कोयम आत्मा परामर्श विदुसस्य स इति भूतवाचिना परामर्श अग्यवाद पूर्वाध्या वादे परामृश्य इतिहा स वामदेव इति तो प्रथम पक्ष की अवतरणीय टीका है शब्द के द्वारा परामृष्ट अलग अलग दो है पहले पक्ष के अनुसार ऋषि वामदेव जी का परामर्शक मूल में स शब्द है तो अचानक ही अप्रकृत वामदेव जी का परामर्शक ये शब्द कैसे बन रहा है इस प्रकार की शंका का समाधान करने के लिए लिखा कि तत्र तत्शब एक वचनाते इसमें तत्र शब्द से लेना तत्र ये प्रज्ञनात्मना यह वाक्य और इस वाक्य में जो तत्शब्द है वो कौन है स तत्शब्द का ही प्रथमा का एक वचन है इसलिए इसे कहा जाएगा तत्शब्द और वो एक वचनांत है प्रथमा का जो एक वचन है सु तदंत है स शब्द इसलिए इसे कहा गया एक वचनांत तत्शब्द और ये यह सर्वनाम होने से स्वभावतः हो प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है और प्रकृत है कौन तो कोयम आत्मा इतव विचार्यता ये जो तृतीय अध्याय के प्रथम कंडिका में कोयम आत्मा तृतीय अध्याय में है कि द्वितीय तृतीय तो तृतीय का जो प्रथम वाक्य है कोव उपासमहे कोयम आत्मा इति इतिहासमहे यहाँ से प्रारंभ होता है उपासमहे ये बहुवचन है इसलिए इससे प्रतीत हो रहा है उत्तम पुरुष का बहुवचन होने से कर्ता वहां पर अहम या आवाम नहीं अपितु वयम है बहुवचना शब्द करता है तो बहुवचना शब्द का पदार्थ का ग्रहण करना यानी अनेक जो बैठे हुए विचार के लिए व्यक्ति हैं, जिज्ञासु ऋषिगण उनका या उन्हें यहां पर कहा जाएगा प्रकृत इस प्रकरण के उपक्रम में चर्चित ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में आत्मविचार के लिए एकत्रित हुए ऋषि को कहा गया प्रकृत अर विचार कैसे हुआ तो कोयम ऐसा विचार प्रारंभ किया है उन्होंने आत्मविचार और वे अनेक होने से स इस शब्द से उनका परामर्श नहीं हो सकता इस अभिप्राय से लिखते हैं कि बहु नाम परामर्श अयोग्यवाद प्रकृत होने पर भी वे बहुवचनांत बहु हैं और तत्शब्द एक वचनांत हैं इसलिए एकवचनांत वचनांत तत्शब्द से अनेक जो विचारक हैं उनका ग्रहण संभव नहीं है परामर्श अयोग्यवाद का अर्थ निकलेगा परामर्श असंभवात तो कहा इस समय के ब्रह्मज्ञानी को ले लो जिसको वर्तमान में ब्रह्मज्ञान हुआ वो तो कहते इदानिन तनस्य विदुसस्य स इति भूतवाचिना परामर्श अयोग्यवाद तो स शब्द अतीत कालीन अर्थ का परामर्शक होता है और वर्तमान ब्रह्मज्ञ का परामर्शक नहीं बन पाएगा वर्तमान ब्रह्मज्ञानी में वर्तमानत्व तो होने से वह स्वभावतः अतीत अर्थ का परामर्शक होता है इसलिए यहां पर लिखा कि भूतवाचीना यह शब्द का विशेषण है तो भूतवाची जो तत्शब्द हैं उसका वर्तमान विद्वान विद्वान अर्थ नहीं निकल पाएगा इसलिए क्या होगा तो कहते हैं परामर्श अयोग्यवात पूर्व अध्यायक्तो वर्तमान वामदेव परामृश्य तो अतीत अध्याय में यानी द्वितीय अध्याय में चर्चित जो ऋषि वामदेव जी है उसका परामर्शक भगवान भाष्यकार शब्द को मान रहे हैं इस वाक्य के प्रारंभ में जो शब्द है तो वामदेवः स इति तो स साम इत्यादि से कहा गया <coughs> अब आगे हैं वा शब्द का एक पक्ष में वामदेव ऋषि अर्थ, अर्थ किया न स शब्द को वामदेव जी का परामर्शक माना गया वा वे द्वितीय पक्ष है वह शब्द पक्षांतर को बताने के लिए है ना तो अन्य से लेना वामदेव ऋषि जी से अतिरिक्त इसका अवतरण है टीका में कि ब्रह्म विद फल वाक्य से तात्परिया वाम देवादी पुरुष विशेष भावात यह त्परियान ग्राह्य इत्याह इन्यो इति। तो ये जो आपका सैतेन प्रज्ञनात्मना वाक्य है इस वाक्य का तात्पर्य तात्परिया ब्रह्मज्ञान के फल का कथन है ब्रह्म ज्ञान का फल अमृतत्व की प्राप्ति है ये बताने में वाक्य का तात्पर्य है इसलिए उदाहरण के रूप में व्यक्ति विशेष जो ऋषि वामदेव जी है उन्हीं का शब्द परामर्शक होगा ऐसा नहीं चाहे ऋषि वामदेव जी को ले लो या ऋषि वामदेव जी वामदेव जी से अतिरिक्त जो भी पूर्व में ब्रह्मज्ञानी हुए हैं उनको लो उनका परामर्शक होगा तत्शब्द इस अभिप्राय से लिखा कि ब्रह्म भी, ब्रह्म विद फल वाक्य से तात्परिया वामदेवादि पुरुष विशेषे विशेष तो पुरुष विशेष में तात्पर्य न होने से वो तो उदाहरण है उदाहरण कोई कोई भी बताया जा सकता है तो तात्पर्य भावात यह कश्चन ग्राह्य यानी जो कोई भी ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी पर ग्रहण किया जा सकता है आपके शब्द से इस अभिप्राय से लिखा गया कि अन्यो वा तो अन्य या ऋषि वामदेव जी से अतिरिक्त ब्रह्मज्ञ अब ये आत्मना इसका अर्थ कर रहे हैं तो ये थो, यथोक्तम ये, ये जो है एवं का अर्थ कर दिया यथोक्तम एवं यथोक्तम ये, ये दोनों मिलकर के अर्थ हैं एक प्रकार से ये येना शब्द के ये जो प्रज्ञेन शब्द का विशेषण है ना ये तेना तो ये तेना शब्द परामर्शक है यहाँ पर पूर्व में प्रतिपादित प्रज्ञान स्वरूप आत्मा का तो ये तेन प्रज्ञ का अर्थ निकलेगा प्रज्ञान स्वरूप आत्मना ये आत्मना का विशेषण है ये तेन प्रज्ञन तो आत्मा दो प्रकार का है एक उपाधि से युक्त सविशेष आत्मा और प्रज्ञ यानी प्रज्ञान निर्विशेष प्रज्ञान स्वरूप एक आत्मा वो निर्विशेष आत्मा है तो ये तेन प्रज्ञेन आत्मनाशे लेना निर्विशेष चेतनात्मना और ऊपर से जोड़ देना है ये जो स ये तेन इसमें स ऋषि वामदेव जी लो या अन्य ब्रह्मज्ञ लो तो ऋषि वामदेव जी ने या अन्य ब्रह्म ब्रह्मज्ञानी ने ब्रह्म को कैसे जाना यह बताने के लिए कहा कि ये तेना प्रज्ञ और तृतीय है इत्थम्भुत अर्थ में आत्मना में इसलिए उसका अर्थ निकलेगा अभेद और प्रकरण से प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म पद का लिए आई ये यहां पर अनुवर्तन तो ये तेन आत्मना ब्रह्म विद्वान सी ऋषि वामदेव जी या अन्य कोई ब्रह्मज्ञ तो ये तेन प्रज्ञात्मना ब्रह्म विद्वान ब्रह्म और विद्वान पद का ऊपर से कर दिया का अर्थ निकलेगा निर्विशेष प्रज्ञान रूप से ब्रह्म का बोध जिन्हें हुआ है ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं निर्विशेष प्रज्ञान मैं प्रज्ञान रूप ब्रह्म मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले स यानी विद्वान ऋषि वामदेव जी जैसे ही ये अनुभव हुआ तो अनुभव समकाल में ही उनका देहाध्यास निवृत्त हुआ इसे बताया जा रहा है इसके लिए पहले ये ते नहीं वे तेना प्रज्ञे न आत्मना इसका अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान कि एवं यथोक्तम ये तो एवं इस प्रतीक के बाद में टीका में टीकाकार लिखते हैं कि कोयम आत्मा उक्त प्रकार प्रज्ञान रूपम यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञे न आत्मना वेद तो एवं का तो अर्थ कर दिया भाष्य में यथोक्तम और यथोक्तम से भी लेना कि यथोक्त प्रकार वो कौन सा है वो है आपका कोयम आत्मा उपासमह यहां से बताया गया आत्मविचार का प्रकार बताया गया है ना तो यहां पर उक्त जो आत्मविचार का प्रकार उस प्रकार से एवं का अर्थ निकलेगा और ऐसा ये कर, आत्मविचार करेंगे तो विचार के फल स्वरूप ये निर्धारण होगा कि आत्मा निर्विशेष ज्ञान है निर्व, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप ही आत्मा है ये यथोक्त विचार का फल निकलेगा और प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य ज्ञान की एक पक्ष के अनुसार निर्विशेषता को ही बता रहा है ब्रह्म प्रज्ञान ब्रह्म इस वाक्यस्त ब्रह्म शब्द और एक पक्ष के अनुसार ये शोधित तो तोमर्थ रूप जो प्रज्ञान उसके साथ अभेद जगत अधिष्ठान रूप जो ब्रह्म है वो भी निर्विशेषी ही है चेतन तो दोनों का अभेद तो ब्रह्म को जाना लेकिन किस रूप में जाना शोधित तोमर्थ तो के रूप में प्र ऋषि वामदेव जी ने तो जब शोधित तोमर्थ का शोधित तदर्थ के रूप में अनुभव करने वाला या शोधित तदर्थ का शोधित तोमर्थ के रूप में अनुभव करने वाला ब्रह्म का साक्षी के रूप में मय के रूप में अनुभव करने वाला ये ये प्रज्ञेन आत्मना विद्वान ब्रह्म विद्वान का अर्थ निकलेगा तो इसलिए लिखते हैं टीका में कि उक्त प्रकारेण प्रज्ञान रूपम यथोक्तम ब्रह्म प्रज्ञाने आत्मना वेद तो यहां पर जो तृतीया है वो इथम भूत अर्थ में होने से उसका अर्थ निकलेगा अभेद ये तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणी ने लिखा प्रज्ञाना भिन्न इत्यर्थ प्रज्ञाना भिन्न का मतलब प्रज्ञाना भिन्नम ब्रह्म है ना <coughs> वो प्रज्ञाना भिन्न है या प्रज्ञाना भिन्न आत्मना का विशेषण है तो प्रज्ञान से अभिन्न आत्म रूप से जाना ब्रह्म को ये अर्थ निकलेगा ये थोक्तम ब्रह्म वेद प्रज्ञे आत्मना इतने का अब ये नहीं वो प्रे आत्मना इस वाक्य का अवतरण है टीका में तो या ब्रह्म वेद प्रज्ञे आत्मना में पूर्ण विराम है क्या उसमें श्रृंगिरी की पुस्तक में क्योंकि ये नहीं वह इसका टीकाकार के अनुसार अलग अवतरण है आ? अच्छा कोमा है ठीक है तो यहाँ कुछ भी नहीं है कैलाश वाली पुस्तक में तो प्रज्ञे आत्मना यहां कोमा होने से भी चलेगा अब ये नहीं वह इसका अलक्ष्य उत्तरण लिखते हैं टीकाकार कि ये तेन ये तत्त शब्दोक्तम प्रकृतत्व व्यक्ति करोति ये नैव तो मूल कंडिका में ये तेन प्रज्ञन यहाँ पर एतन के पास में एवकार नहीं है ना मूल कंडिका में टीकाकार ये, ते ये, ये तेन वीति शब्दोक्तम प्रकृतत्व में ये तेना शब्द के साथ एवकार जोड़ करके लिख रहे हैं इसलिए चार नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार ने कहा ये, ये कार अधिक पाठ है तो ये तेन वी एवकारो अधिक हो और यदि अधिक नहीं मानना है तो फिर कहते हैं मूले वा शात तद अनुमत या तो स एते नहीं व प्रज्ञे न आत्मना यहाँ मूल में प्रज्ञे न शब्द के पास में एवकार था ऐसा माना जाए लेकिन वेद में सुधार करने की अपेक्षा पौरुषेय जो टीका है और भाष्य है इसमें कह सकते हैं कि अधिक पाठ है या भाष्य में जो दिया गया है और टीका में भी दिया गया है वो सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस नियम के अनुसार ये उकार का प्रयोग हुआ ये कह सकते हैं वेद में सुधार करना तो उचित नहीं है ना तो येते इति नैव शब्दोक्तम प्रकृतत्व व्यक्ति करोति ये न तो ये, ये शब्द तो के द्वारा उक्त जो प्रकृतत्व है उसका स्पष्टीकरण करने के लिए ये नैव वा ये वाक्य है तो ये शब्द ने क्या प्रकृत अर्थ क्या बताया कि जो प्रज्ञान है वो ब्रह्मा भिन्न है इसे स्पष्ट किया जा रहा है ये नहीं इत्यादि से। तो भाष्य में है कि ये नैव प्रज्ञेन आत्मना पूर्वे विद्वांसो अमृता अभुवन यानी पूर्वे विद्वांस भुवन के करता है अमृता अभुवन बहुवचन है अभुवन इसलिए पूर्वे विद्वांस ऐसा करना तो ये नहीं वो प्रज्ञे आत्मना ऊपर से जोड़ देना ब्रह्म विद्वांस पूर्वे अमृता अभुवन ऐसा ब्रह्म पद का अध्याय करना विद्वान ने किसको जान रहे हैं तो ब्रह्म को जान रहे हैं लेकिन कैसे जान रहे हैं तो प्रज्ञानात्मना का मतलब प्रज्ञान से अभिन्नतया तो निर्विशेष ज्ञान स्वरूप ब्रह्म है वो निर्विशेष ज्ञान ही मेरा स्वरूप है और उस मेरे निर्विशेष ज्ञान से अनन्य ब्रह्म है इस रूप में ब्रह्म को जानने वाले अर्थ निकलेगा तो अमृता अभुवन तथा अयमअप ये तेन व प्रज्ञेन आत्मना आश्मा लोकात तो इसका भी अलग से अवतरण है तो पहले टीकाकार थोड़ा अन्वय करके बता रहे हैं कि ये नज्ञेन आत्मना ब्रह्म विद्वांस पूर्व अमृता अभुअन यानी पहले ब्रह्मज्ञों ने जिस प्रज्ञान से अनन्य रूप से ब्रह्म को जान करके अमृतत्व को प्राप्त किया यानी मुक्त हुए तेन प्रज्ञेनात्मना यथोक्तम ब्रह्म वेद तो उसी निर्विशेष ज्ञान स्वरूप प्रज्ञान से अनन्य तया ब्रह्म को जानने वाला जानने वाले ये सर शब्द से ग्राह्य जो होंगे वो है ऋषि वामदेव जी या अन्य वे भी तो स यानी वामदेव वा सो अमृतो अभवत मुक्त हो गए ऐसा यहां पर सर शब्द का अन्वय मूल कंडिका में जो समभवत ये क्रियापद है उसके कर्ता के रूप में करना स शब्दार्थ अमृत समभवतो इसका कर्ता होंगे शब्द से परामृष्ट चाहे ऋषि वामदेव जी हो या अन्य कोई ब्रह्मज्ञ हो वे अमृत हो गए यानी मुक्त हो गए जन्म मरण आदि से रहित हो गए ये अर्थ निकलेगा और इसे समझाने के लिए उदाहरण हुआ पूर्व विद्वान से। इसी अभिप्राय से भाष्य में भी लिखा है कि तथा अयम अपि विद्वान येते नहीं व प्रज्ञेन आत्मना ऊपर से जोड़ देना ब्रह्म विद्वान अमृतह समभवत, उसके साथ अन्वय करना बीच में जो आया कि अमुस्मिन स्वर्गीय लोके सर्वान कामान आप और अस्मात लोकात अस्मात्क्रम्य ये बताया जा रहा है अध्यास की निवृत्ति ज्ञान का फल यानी खाली ब्रह्म को निर्विशेष आत्म रूप से जानने से मुक्ति कैसे मिली अमृतत्व की प्राप्ति कैसे हुई तो इसके लिए बताया जा रहा है कि निर्विशेष आत्म रूप से ब्रह्म को जानने से पहले देहाध्यास निवृत्त हुआ तो देहाध्यास की निवृत्ति दिखाने के लिए है उत्क्रम्य ये ब्रह्म ज्ञान का फल ही है देहाध्यास की निवृत्ति हुई और आमोष जैसे ही देहाध्यास निवृत्त हुआ तो फिर से आनंद अभिव्यक्त हुआ उस निर्विशेष आनंद की अभिव्यक्ति दिखाने के लिए आमुस्मिन स्वर्गे लोके सर्वान कामान इतना वाक्य है ये बताएगा एक प्रकार से जीवन मुक्ति को अध्यास की निवृत्ति होते ही जीवन मुक्ति आती है ना नजीवन मुक्त को निर्विशेष आनंदमय के रूप में प्रतिपल स्फूरित होता है ये निर्विशेष आनंद का आत्मा के रूप में स्पूरण ये ब्रह्मज्ञान का फल रूप दृष्ट फल रूप जीवन मुक्ति इसे बताने वाला मूल में है आमुस्मिन स्वर्गी लोके सर्वान कामान ये और आमृत सम्भवत ये विधेय मुक्ति को बताएगा जरामरण से रहित जो निर्विशेष आत्मस्वरूप है उसी में अवस्थित हो गए जन्मांतर उनका नहीं हुआ इस अभिप्राय से यहां पर लिखते हैं कि तथा अयम अपि विद्वान नैव प्रज्ञेन आत्मना अस्मात् लोकात् उत्क्रम्य तो एक नंबर टिप्पणी में अस्मात्क्रम्य में इस लोक, लोक शब्द का अर्थ कर दिया देह और उत्क्रमण का अर्थ कर दिया देहात्म भाव की निवृत्ति तो ये लिखते हैं कि लोकात यानि देहात् अर्थ और उत्क्रम्य का अर्थ करते हैं देहात्म भावम त्यक्वा देहात्म भाव की निवृत्ति यही उत्क्रमण है और देहात्म भाव की निवृत्ति हो गई उपाधि में जो आत्म भाव था ज्ञान के कारण वह ज्ञान होते निवृत्त हुआ तो फिर आत्म भाव कहां होगा यानी अहम वृत्ति का आलंबन क्या बनेगा तो अहम वृत्ति का आलंबन बनेगा निर्विशेष आनंद स्वरूप जो प्रज्ञान है वही तो उसे बताया गया निर्विशेष प्रज्ञान स्वरूप में अवस्थान को अमुस्मिन स्वर्गीय लोके सर्वान् काम आपत्वासे <coughs> तो लोकात उत्क्रम्य इत्यादि व्याख्यातम इसकी व्याख्या पहले हो चुकी है और अब भाषा में है थोड़ा सा टीका में कि तथा अयम अपि तनुपि विद्वान तो ये तथा अयम अपि वर्तमान में भी जो कोई ब्रह्म जिज्ञासु आत्मा को निर्विशेष आत्मा को आत्मरूप से ब्रह्म को जानता है एने प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यार्थ का करामल कुत अनुभव करता है उसे कहा जाएगा इदानिंतन विद्वान ब्रह्मज्ञ और वो क्या होगा तो ये ते नहीं वो व प्रनाते नहीं वो प्रज्ञान का अन्वय करना विद्वान के साथ तो ये ते नहीं वो प्रेन आत्मना ब्रह्म विद्वान इसका फल क्या होगा तो लोकात् अस्मात्क्रम्य यानी उसके भी देहात्म भाव की पहल निवृत्ति होगी ब्रह्मज्ञान ज्ञान समकाल में ही और फिर वह जीवन मुक्त होकर के बाद में विधेय मुक्ति को प्राप्त कर लेगा तो अमृत समभवत इति अन्वय ऐसा अन्वय करना है अत्र उत्क्रमण पक्षिनो ये जो येजस्मा लोकात उत्क्रम्य के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि अत्क्रमण पक्षिण नीडादर्धम न संभव किंतु प्रज्ञात्म भाव भाव एवं अभिप्रेत्य प्रजेनात्मना उत्क्रम्य उत तो कहते हैं उत्क्रमण का अर्थ ऊर्ध्वगमन नहीं समझना जैसे पक्षी रात में किसी पेड़ पर बनाए हुए घोंसले में रहते हैं और बाद में फिर वहां से सूर्योदय होते ही निकलते हैं और आकाश में उड़ते हैं ऊर्ध्वगमन करते हैं तो अपने घोंसले से निकल करके आकाश में अपनी आजीविका के उद्देश्य से ऊर्धम रूप उत्क्रमण यहां पर उत्क्रमण शब्द का अर्थ नहीं समझना अस्मात्क्रम्य में तो फिर किस प्रकार अर्थ होगा तो कहते हैं किन्तु देहात्म भाव त्यागे न बस देहात्म भाव का परित्याग कर दिया और प्रज्ञानात्म भाव में अवस्थित हो गए तो मैं मनुष्य नहीं हूं अपितु निर्विशेष ज्ञान हूं ये है्रेत्य प्रज्ञे न ऐसा कहा गया है तो प्रज्ञे नत्मना विद्वान वो तो प्रज्ञे नत्मना ब्रह्म विद्वान ऐसा अन्वय करना अब ये जो आपका वो है पांच नंबर टिप्पणी में पांच नंबर टिप्पणी कहां पर है इति उत्तम हैं तो तो प्रज्ञेनात्मना विद्वान इति अन्वय ये हुआ अब आगे है टीका में कि उक्तम आत्मतत्वम अंगीकार वाचिना ये तो ये जो आ रही है पांच नंबर कंडिका यानी शांति मंत्र उसका अवतरण है टीका में तो भाष्य में हुआ अस्मा लोकाक्रम्य अमुस्म स्वर्गे लोके और ओम इस ओम के विषय में कहा है लिखा है लिखा ओम इति उक्तम ये तो समभवत इति ओम ये जो ओम है ना इस ओम के विषय में लिखते हैं टीकाकार कि उक्तम आत्मतत्व अंगीकार वाचिना ओंकारेण स्वाभव प्रकटन दृढ़ीकुव्चाथ शब्द ब्रह्मण पुरा कंठम भियात इति स्मृते ओंकारे नत्मासंधान लक्षण मंगलम कर तुम ओम इति तो भाष्य में भगवान भाष्यकार ने चौथी कंडिका के व्याख्यान के अंत में ओम कहा है ना इस ओम के विषय ओम कह करके एक प्रकार से उन्होंने अपने ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण कर दिया उपनिषद के व्याख्यान रूप भाष्य का यह समापन है ना? तो मंगल जिस ग्रंथ के आदि में मध्य में और अंत में होता है वह ग्रंथ खूब प्रचारित होते हैं उनका विचार करने वाले लोग संसार में अधिक से अधिक होते हैं ऐसा महाभाष्य में पतंजलि जी ने कहा है उस अभिप्राय से यहाँ पर भगवान भाष्यकार ने अंत में भी मंगलाचरण किया है ओ ओम ये मंगलाचरण कैसे हैं? इसे स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि उक्तम आत्मतत्वम अंगिकार वाचिना ओंकारेण तो उक्त आत्म तत्व है निर्विशेष ज्ञान स्वरूप आत्मतत्व इसे कहा जाएगा निर्विशेष क्या न उक्तम आत्मतत्वम और ओंकार शब्द का प्रयोग छांदोग्य में कहा गया होता है किसके लिए आपके अंगीकार के लिए भी कोई अनुमति मांगता है तो अनुमति देने वाला ओम ये कहता है तो ये यानी तुम्हारी प्रार्थना हमें स्वीकार है तो स्वीकार अर्थ में ओंकार का प्रयोग होता है तो यहां पर उक्त आत्म तत्व का स्वीकार कहो अंगीकार कहो ये ओंकार का अर्थ निकलेगा ओम ये जो भाष्य में है तो उक्तम आत्मतत्वम अंगीकार वाचिना ओंकारे न स्वान्नुभ प्रकटने तो भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं तो अपने अनुभव का प्राकट्य कर रहे हैं स्वानुभव प्रगट प्रगटने तो अपने अनुभव को प्रकट करके दृढ़ कर रहे हैं ओम इस शब्द से शब्द का उच्चारण करके एक प्रकार से ये दिखाया जा रहा है कि जैसा मेरा अनुभव है ऐसा ही श्रुति ने आत्मस्वरूप का प्रतिपादन किया है श्रुति अनुसार मेरा अनुभव है मैं जो अनुभव कर रहा हूं वह श्रुति सम्मत है ये एक प्रकार से ओंकार का उच्चारण करके भगवान भाष्यकार ने अपने अनुभव को दृढ़ कर दिया तो दृढ़ी कुरुवन इसका फिर अन्वय जाएगा दृढ़ी कुरुवन का किसके साथ आपके ये ब्रह्मानुसंधान अनुसंधान लक्षणम मंगलम कर तुम ओम इतिवान यहाँ उक्तम के जगह होना चाहिए उक्तवान क्योंकि कुर्वन कर्तवाची है ना और नहीं तो यहाँ पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कारण कहा है कि दृढ़ी कुरता वहां पर दृढ़ी कुरवन के जगह तृतीया मान लिया जाए और यदि वहा प्रथमा है तो यहाँ पर उक्तवान किया जाए दो में से किसी एक जगह सुधार करना पड़ेगा यही पांच नंबर टिप्पणी में टिप्पणी कार लिखा है अत्र उक्तवान इति एवं पठितव्यम यानी कर्तवाची प्रयोग होना चाहिए अक्तवतु प्रत्यंत होना चाहिए अन्यथा दृढ़ी कुरन इति पूर्वोक्त नहीं तो दृढ़ यहाँ पर जो प्रथम शब्द प्रयोग किया है उसके साथ अन्वय न होने की आपत्ति आएगी और या उत्तम को जैसा का तैसा रखना हो तो दृढ़ी में तृतीया कर लो तो त्रवा दृढ़ी कुरता इति पाठ्यम ये अनुरोधात ये अनुरोध में ये तत्त शब्द का अर्थ है उक्तम ये जो है इसके अनुरोध से ये कर्मणि प्रयोग हो जाएगा ना फिर उक्त प्रत्यक कर्म में माना जाएगा तो इसका अन्वय तो स्वानुभव प्रगटनेन न दृढ़ी कुरन यदि है तो ओम इति उक्तवान इसके साथ करिए और दृढ़ी कुरता भाष्य कार्यण वो उक्तम या तो ऐसा अनु करिए अरबीच में जो एक स्मृति दी है कि ओंकार का उच्चारण मंगलाचरण कैसे हो सकता है इसे प्रमाण प्रमाणित करने के लिए ये स्मृति है ओंकारश्चाथ शब्दे तो ब्रह्मण पुरा कंठम भित्वा विनिरतो तस्मान मांगलिका उभो इति तो ओंकार और अथ शब्द इनका ब्रह्मण पुरा यानी पहले संसार के आरंभ में तो ब्रह्मा जी के मुख से सबसे पहले ओम शब्द और अथ शब्द का ही उच्चारण हुआ है यहाँ ब्रह्मणा शब्द से लेना ब्रह्मा जी को जो ब्रह्म विद्या के प्रवर्तक है नारायण और उनके आ, उस परंपरा में द्वितीय आचार्य हैं ब्रह्मा जी पद्म भव जिनको कहा जाता है नारायण के पुत्र भी हैं ब्रह्म विद्या के द्वितीय आचार्य भी हैं और उन्होंने सबसे पहले संसार में बच्चे आते हैं कर्माधीन होकर के लोग तो रोते हैं लेकिन ब्रह्मा जी रोए नहीं उनसे उनके मुख से ओम प्रकट होते ही ओम ये उच्चारण निकला और अर्थ शब्द का उच्चारण हुआ इसलिए कहते हैं पूरा यानी सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्म ये तो द्वो कंठम, कंठम भित्वा निर्यातो ब्रह्मण कंठम भित्वा निर्यातो तो ब्रह्मा के कंठ का भेदन करके ये दो निकल आए हैं कौन ओंकार और अथ शब्द कारण से इनको माना जाता है मांगलिक यानी मंगल के वाचक इन दोनों को और यहां पर ओंकारेण ब्रह्मात्मासंधान लक्षण मंगलम कर तो जो ब्रह्मात्म है प्रज्ञानम ब्रह्म इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित कोयम आत्मा से लेकर के प्रज्ञान ब्रह्म यहां तक के उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित जो ब्रह्मात्मा है का मतलब प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म है उस प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्मा का ब्रह्म का अनुसंधान मतलब मय के रूप में विचार मय के रूप में चिंतन और मय के रूप में निधि ध्यास श्रवण मनन निधि रूप मंगलाचरण करने के लिए अंत में ओम इसका उच्चारण किया है इस प्रकार ये जो है आपका पूरा हो जाता है तृतीय खंड तृतीय अध्याय के तृतीय अध्याय का प्रथम खंड अब मंगलाचरण है जो शांति मंत्र शांति मंत्र एक ही मंत्र है इसका एक अध्याय माना गया है इसका उच्चारण कर लें ओम ओवा मनसी प्रतिष्ठिता मनो में वाची प्रतिष्ठित आवीरा वीरमा ए वेदी स्थ स्रुत वे में प्रहसी रने सन्दे ऋत्या सत्य वा तब तदवक्ता अवतु अवतु वक्ता अवतु शांति ओ शा शाति शाई खंड अध्याय अध्याय और इति इति ऐति द्विती आचार्य परमहंसपरिव्राजकाचार्यमद्गोतूज्यदशिष गोविंद भगवत श्री शंकर भगवत अह, ब्राह्मण ब्राह्मण उपनिषद भाष्यम समाप्तम इति इति खंड भाष्य टीका द्वितीय भाष्य टीकायाम सतमखंड्यटीका ऐतरेए इति षय आनंद ज्ञान वीरचितायाम उपनिषद भाष्य टीकायाम उपनिषद्भाष्यटीका ष्याय ओमे मनसी प्रति मनो मे वाचि प्रतिरा वेद से म्रुत मे मा प्रहसी रन न धीतेना हूो सन्दमे ऋत्या सत्य व्या तब तदवक्ता अवतु मवतु वक्ता अवतु, अवतु, अवतु, अवतु, अवतु वक्तारम ओम शांति शांति शांति शंक्य केशव सूत्र भाष्य भगवुन ईश्वर गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिने दक्षिणा वदव्यादेहाय नमः ओम शांति शांति शांति, शांति